महाभारत द्रोण पर्व द्विशप्त्यधिक शतमोध्याय दुर्योधन के उपालम्भ से द्रोणाचार्य और कर्ण का घोर युद्ध पांडव सेना का पलायन भीमसेन का सेना को लौटा कर लाना और अर्जुन सहित भीमसेन का कौरों पर आक्रमण करना संजय उद्रुतम सबल दृष्टम महात्म भी क्रोधे न पुत्रस्तव पते संजय कहते हैं प्रजानाथ अपनी सेना को उन महामनस्वी वीरों की मार खाकर भागति देख आपके पुत्र दुर्योधन को महान क्रोध हुआ बातचीत की कला जानने वाले दुर्योधन ने सहसा विजय वीरों में श्रेष्ठ कर्ण और द्रोणाचार्य के पास जाकर अमरस के वशीभूत हो इस प्रकार कहा संग्राम आहवे नि दृष्ट सभ्य साचीना सभ्य साची अर्जुन के द्वारा युद्धस्थल में सिंधुराज द्रथ को मारा गया देख क्रोध में भरे हुए आप दोनों वीरों ने यहाँ रात के समय इस युद्ध को जारी रखा था मम निहन पाण्डूना परंतु इस समय पांडव सेना द्वारा मेरी विशाल वाहिनी का विनाश हो रहा है और आप लोग उसे जीतने में अस समर्थ होकर भी असमर्थ की भांति देख रहे हैं पांडुसुतां संख्य जे दूसरों को मान देने वाले वीरों यदि आप लोग मुझे त्याग देना ही उचित समझते थे तो आपको उसी समय मुझसे यह नहीं कहना चाहिए था कि हम हम लोग को युद्ध में जीत लेंगे। उसी समय आप लोगों की सम्मति सुनकर मैं कुंती पुत्रों के साथ यह वैर नहीं करता जो संपूर्ण योद्धाओं के लिए विनाशकारी हो रहा है यदि हम विक्रम सुविक्रम अत्यंत पराक्रमी पुरुष प्रवर वीरों यदि आप मुझे त्याग देना न चाहते हो तो अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध कीजिए प्रतोदे नौ तो वीरौ प्रणुंदौ तनये नी प्रवर्त संग्राम घटिताविवन गऊ इस प्रकार जब आपके पुत्र ने अपने वचनों की चाबुक से उन दोनों वीरों को पीड़ित किया तब उन्होंने कुचले हुए सर्पों की भांति कुपित हो पुनः घोर युद्ध आरंभ किया ततस्तौ रथ नाम श्रेष्ठ सर्वलोक धनु सैन्य प्रमुखा पार्थान अभिदुद्रुव संपूर्ण लोक में विख्यात धनु रथियों में श्रेष्ठ उन द्रोणाचार्य और कर्णे रणभूमि तो इसी प्रकार संपूर्ण सेनाओं के साथ संगठित होकर आए हुए कुंती के पुत्र भी बारम्बार गर्जने वाले उन दोनों वीरों का सामना करने लगे। अथ द्रोणो शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाधनु द्रोणाचार्य ने कुित होकर तुरंत ही दस बाणों से श्री प्रवर सा को बिन्द डाला करणच दस भिण पुत्र तो कौरव संक्रदे सैन्य इम किरण फिर कर्ण ने दस आपके पुत्र ने सात वृषसेन ने दस और शकुने ने भी सात बाण मारे कुरराज इन वीरों ने युद्ध में ओर से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। सिनी पौत्र में द्रोणाचार्य को पांडव सेना का संहार करते देख सोमकों ने चारों ओर से बाणों की वर्षा करके उन्हें तुरंत घायल कर दिया त्र दोणो क्षत्रियां विषापते प्रजापालक सूर्य अपने किरणों द्वारा चारों ओर के अंधकार को दूर कर देता है उसी प्रकार द्रोणाचार्य वहाँ क्षत्रियों के प्राण लेने लगे द्रोण नाम पंचालानाषाम पते सुवे तुल शब्द क्रोशताम मितरे प्रजानाथ द्रोणाचार्य की मार खाकर परस्पर चीखते चिल्लाते हुए पांचालों का घोर सुनाई देने लगा तथा जगत त्वरिता जीवित सब कोई पुत्रों को कोई पिताओं को कोई भाइयों को कोई मामा भांजो मित्रों संबंधियों तथा बंधु बांधवों को छोड़ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही भाग चले अप्रेमो मोहिता मोहात पांडवा नाम रणधा परलो कम गे कुछ पांडव सैनिक रणभूमि में मोहित होकर मोहवस पुनः द्रोणाचार्य के ही सामने चले गए और मारे बहुत से सैनिक परलोक लोग सिधार गए सात था पांडवी सेना पिड्यमाना महात्म नाम निशी सम्प्राद्रभद्राजन का पश्यतो भीमसेनस्य विजयस्य च महामान द्रोणाचार्य से इस प्रकार पीड़ित हुई वा पांडव सेना उस रात के समय सहस्रो मशाले फेंक फेक कर भीमसेन अर्जुन कृष्ण अनकुल श्रीकृष्ण अनकुलर्मपुत्र युधिष्ठिर धृष उनके उनके सामने ही देखते-देखते भाग रही थी। तमसा समृते लोके न, न दुश्यंतेद्रुता परे उस समय पांडव दल अंधकार से आच्छन्न हो गया था किसी को कुछ जान नहीं पड़ता था दल में जो प्रकाश हो रहा था उसी से कुछ भागते हुए सैनिक दिखाई देते थे द्रव्यम द्रोण कर्ण महारथन तो पृष्ठ राजन, राजन महारथी द्रोणाचार्य और कर्ण बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए उस भागते हुए पांडव सेना को पीछे से मार रहे थे पांचाल सो जनार्दनो दीन मनाह प्रत्युण जब पांचाल योद्धा सब ओर से नष्ट होने और भागने लगे तब भगवान श्रीकृष्ण ने दीन चित्त होकर अर्जुन से इस प्रकार कहा द्रोण कर्ण महेश्वास नंदन द्रोणाचार्य और कर्ण इन दोनों महाधनुधरों ने एक साथ होकर धृष्ठ दुम्न सात्यकी और पांचालों को अपने बाणों द्वारा अत्यंत छत विक्षत कर दिया है एक तय सर्वर्षेण महारथा वार्यमा पि पार्थ इन दोनों की बाण वर्षा से हमारे महारथियों के पाँव उकड़ गए हैं हमारी सेना रुकने पर भी रुक नहीं रही है ताम तो विद्रवती दृष्ट उचत तो के सवार्जुन माँ विद्रवत अभयम त्यजत पांडवा अपनी सेना को भागती देख दे श्री कृष्ण और अर्जुन ने उससे कहा पांडव वीरो भयभीत होकर भागो मत भय छोड़ो द्रोणम चूतपुत्र चाव प्रबाधितुम हम दोनों अस्त्र शस्त्रों में भली भाती सुसज्जित संपूर्ण सेनाओं का जीव बनाकर द्रोणाचार्य और सूतपुत्र कर्ण को बाधा देने का प्रयत्न कर रहे हैं दोनों तो द्रोण तो दुन और कर्ण बलवान सूरवीर अस्त्रवे तथा विजय श्री से सुशोभित है यदि इनकी उपेक्षा की गई तो ये इसी रात में तुम लोगों की सारी सेना का विनाश कर डालेंगे तोरे इस प्रकार अपने सैनिकों से बातें कर ही रहे थे कि भयंकर कर्म करने वाले महाबली भीम पुनः अपनी सेना को लौटाकर कर शीघ्र वहाँ आ पहुंचे ब्रिकोदरम अथाया तम दृष्टवा तथा जनार्थ राजन भीम सेन को वहां आते देख भगवान श्री कृष्ण पांडव पुत्र अर्जुन का हर्ष बढ़ाते हुए से पुनः इस प्रकार बोले पांडवर्त वेग इन द्रोण कर्ण औ महारथ ये युद्ध के स्प्रहा रखने वाले सोमक और पांडव युद्धाओ से घिरकर महारथी द्रोण और कर्ण का सामना करने के लिए बड़े वेग से आ रहे हैं है सहित तो युद्ध पंचालय महारथे आश्वासनाथम स पांडुनंदन पांडुनन्दन इनके और पांचाल महारथियों के साथ रहकर तुम अपनी सारी सेनाओं का सांत्वना देने के लिए यहाँ युद्ध करो तत सौ पुरुष व्याग्रभ माधव पांडव द्रोण कर्ण समाध्यूर्धन तरह श्री कृष्ण और अर्जुन के मुहाने पर द्रोणाचार्य और कर्ण के सामने जाकर खड़े हो गए संजय सतुन युधिष्ठि बलम तथो द्रोण से कर्णच पर संजय कहते हैं महाराज तद्दर की वह विशाल सेना पुनः लौट आई तत्पश्चात द्रोणाचार्य और कर्ण युद्ध के मैदान में शत्रुओं को रोनने लगे सहसंप्रहारस्तु सम्रहारे प्रत्यय भवन महान यथा सागर यो राजोदय वृद्ध यो राजन उस रात में चंद्रोदय काल में उमड़े हुए दो महासागरों के सदृश उन दोनों धनों का वह महान संग्राम अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था जय तत्म प्रदीपाविनी युधे पांडव साधम उन्मत्त तद आपकी सेना अपने हाथों से मसाले फेंककर उन्मत्त के समान भाव से पांडव सैनिकों के साथ युद्ध करने लगी केवलम नाम धूल और अंधकार से छाये हुए उस अत्यंत भयंकर संग्राम में विजय अभिलाषी योद्धा केवल नाम और गोत्र का परिचय पाकर युद्ध करते थे महाराज स्वयं की भांति उस युद्ध स्थल में भी प्रहार करने वाले नरेशों द्वारा सुनाए जाते हुए नाम श्रवण गोचर हो रहे थे ने आसी सहसा पुनः शब्द महान भूल क्रुद्धा नाम युद्ध मान पी क्रोध में भरकर युद्ध करते हुए पराजित एवं विजय होने वाले योद्धाओं का शब्द वहां सहसा बंद होकर कभी सन्नाटा छा जाता था और कभी पुनः महान कोलाहल होने लगता था यत्र यश्यंते प्रदीपा कुरु सतम तत्र तत्रस्म सूरास्ते निपत पतंगश्रेष्ठ जहा जहाँ मसाली दिखाई देती थी वहा वहा सूर्य सैनिक पतंगों की तरह टूट पड़ते थे तथा विगाढ़ा निशा पांडवा नाम च राजेंद्र कौरवान राजेंद्र इस प्रकार युद्ध में लगे हुए पांडवों और कौरवों की वह महारात्रि सर्वथा प्रगाढ़ हो चली